रू बरू रू बरू गजलों का एक खास कार्यक्रम शायर शायरी और गजल सुनिए यार जे राम

ओम शांति नमस्कार आप सभी का स्वागत है आज के इस करियर ऑप्शन कार्यक्रम में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और सभी विद्यार्थी मित्रों को बड़ा ही अच्छा लगेगा आज हम लोग करियर इन म्यूज़िक के बारे में बात करेंगे क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा पैशन है जिसके माध्यम से आप अपना करियर बना सकते हैं अपने हॉबीज़ को अच्छी तरह से क्रिएट कर सकते हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अगर करियर भी नहीं हुआ तो लोगों को ज़रूर खुश कर सकते हैं कहीं भी चार लोगों के बीच में अगर थोड़ा सा भी आप गुनगुना

देते हैं तो सभी को अच्छा लगता है तो सभी को खुश करने का एक बहुत ही सुंदर तरीका है संगीत तो आइए म्यूज़िक में करियर कैसे कर सकते हैं क्या सिस्टम है क्या तरीका है वो हम जानने वाले हैं आज हमारे साथ विशेष मेहमान रश्मित कौर हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और आप एमपी से हैं जागरा से स्कूल में आप बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाते हैं सेकेंडरी स्कूल है विशेष फर्स्ट टू ट्वेल्थ बच्चों को जो है आप म्यूज़िक सिखाते हैं

तो आइए रश्मित कौर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम भाई जी ओम शांति कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ संगीत से कैसे जुड़ना हुआ? वो बताइए हमें। मेरा संगीत से ऐसा जुड़ना हुआ कि मैं सिख फैमिली को बिलोंग करती हूँ तो हम लोग बचपन से गुरुद्वारे जाते हैं अच्छा, च्छा, तो गुरुद्वारे में हमको वादन की भी विद्या प्राप्त होती है और गायन की भी होती है

वादन तो में और शब्द गाते हैं तो जी जुड़ जाते हैं तो उससे लगन लग जाती है जी वादन में भी ढोलक तबला हारमोनियम इससे मेरी स्टार्टिंग हुई और गाते सभी हैं हम लोग फैमिली में क्योंकि सिख फैमिली में अधिकतर ऐसा ही होता है कि गाने का सबको सब सब शौक रहता।, रहता है जी भाई जी

बंगाल में भी ऐसा ही है जी <laughs> वहाँ पर बोले खाना पीना और उसके साथ बजाना नहीं हो तो फिर सा बंगाली नहीं कहेंगे। जी जी भाई जी <laughs> तो रश्मिता जी मैं चाहूँगा कि जो शुरुआत आपकी जो है पहले जैसे बचपन से ही आपको जो है वाद्य का जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ जुड़ना हुआ तो पहली बार आपको कैसे लगा कि मैं संगीत में कुछ कर सकती हूँ कब ऐसा एहसास हुआ

जब मैं छोटी थी तब मैं गुरुद्वारे में गाती थी तब मुझे ऐसा कुछ शौक नहीं था मैं भक्ति में बहुत थी अच्छा, छोटी अच्छा। थी तब फिर ट्वेल्थ में भी मेरा सब्जेक्ट कॉमर्स ही था ट्वेल्थ अच्छा। के बाद इवन <laughs> मुझे ये भी नहीं पता था कि म्यूजिक में भी आगे कुछ करियर होता है मुझे लगता था कि बस ऐसे ही गाते हैं कुछ नहीं मुझे जीरो नॉलेज था मेरे मामा जी प्रोफेसर हैं एक कॉलेज में उन्होंने मुझे बताया

कि एक म्यूजिक भी सब्जेक्ट होता है आर्ट्स में तो फिर मैंने वहीं जावरा से ही कॉलेज में, में मेरा मैंने बीए लिया उसमें मैंने एक मेन सब्जेक्ट मेरा म्यूजिक लिया अच्छा अच्छा जी अच्छा, अच्छा, वहां से फिर मुझे थोड़ा पता लगा कि क्लासिकल म्यूजिक भी कुछ होता है बिल्कुल पहले मुझे बिल्कुल इसका नॉलेज नहीं था तो वही से मेरी स्टार्टिंग हुई फिर वहाँ मतलब मेरे गुरु माँ हैं

जिन्होंने मुझे पूरी बारीकियाँ समझाई संगीत की बहुत कि कैसे क्या होता है इसमें कैसे करियर बन सकता है आप कैसे बाहर जाएंगे और बहुत ऑल इंडिया रेडियो के बारे में भी उन्होंने मुझे बताया हुँ, हुँ, कि हुँ। आपका क्या करियर बन सकता है म्यूजिक में तो वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई म्यूजिक में बहुत बढ़िया

आ, रश्मिता जी एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि आप आ, भजन वग़ैरह तो गा ही लेते थे लेकिन ऐसा नहीं था कि कहीं म्यूज़िक में ही आपको कुछ करना है आप फिर आर्ट्स में जब आपको पता चला कि इसमें म्यूज़िक है और उसमें आप मास्टरी कर सकते हैं तो तब आपको ऐसा हुआ और वहीं से आपने म्यूज़िक के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दिया जी।

तो आपके जो गुरु रहे उनके बारे में थोड़ा सा बताइए वो जी, कैसे मेरी गोल्ड मेडलिस्ट है क्या बात है और उन्होंने चार साल कर्नाटक में रह कर भी संगीत की शिक्षा प्राप्त करी है च्छा, च्छा। तो उन्होंने मुझे एक एक मतलब मेरी फैमिली रेडी नहीं थी मुझे बाहर भेजने के लिए खैरागढ़

क्योंकि अच्छा। मैं कभी जावरा से बाहर कभी गई नहीं थी और खैरागढ़ एकदम अलग ही स्टेट हो जाता क्योंकि मैं एमपी की थी और खैरागढ़ छत्तीसगढ़ में है अच्छा अच्छा तो अलग स्टेट हो जाते हैं। जी तो उन्होंने ही मेरी फैमिली को मनाया कि मतलब कच, कुछ कर सकती हैं म्यूजिक में आगे तो उन्होंने ही पूरी फैमिली को मनाया पापा से बात करी मम्मा से बात करी तो मैं मतलब मेरा संगीत का पूरा श्रेय उनको ही जाता है एक तरह से देखा जाए तो क्योंकि अगर वो नहीं आती जावरा में

तो मुझे मुझे नहीं पता रहता कि संगीत में मैं मैं कुछ कर सकती हूं। आ, मतलब अभी भी एक-एक चीज़ में उनसे पूछती हूं और वो मुझे एकदम अपने बेटी जैसे ही रखते हैं खैर वो वो छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के लोग बहुत मीठे होते हैं बात आ, करने में भी हा, हा, हा, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सब उन्होंने मुझे बताया छत्तीसगढ़ भी जी बहुत है

तो मैं चाहूँगा कि कुछ बातें जैसे कि उनकी कौन सी जैसे सिखाने का तरीका क्या है स्टाइल ऑफ टीचिंग क्या है उनका उनका स्टाइल ये है कि जैसे वो खुद सीखी हैं वो वैसे ही सिखाती हैं उनका मतलब उन्होंने स्टार्टिंग से ये नहीं सोचा

कि जो मुझे आता है वो स्टूडेंट्स को नहीं आए या वो जो चीज़ छूट गई है उनकी वो भी चीज़ें वो बताती हैं कि हाँ। ये चीज़ें मुझसे नहीं हो पाई थी तो आप लोग करो इस चीज़ को <laughs> जो मेरे एक जो नेट की प्रप्रेशन होती है असटेंट प्रोफेसर बनने की तो उन्होंने स्टार्ट करी एम के बाद लेकिन उन्होंने मुझे बी में ही बता दिया था बैचलर्स में कि आप अभी से <laughs> इसकी पढ़ाई करो और ऐसे कोई भी टीचर्स जैसे नोट्स बहुत नहीं देते हैं कुछ कुछ उन्होंने मुझे सारे उनके नोट्स दे दिए थे जब मैं जावरा में थी

और उनका सिखाने का तरीका ऐसा था कि वो चीज़ें बातों बातों में ही याद करवा देती थी उनको हमको अच्छा, समझने अच्छा, की अच्छा। ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती थी बिल्कुल, बिल्कुल। तो शी इज़ लाइक माई मदर उन्होंने बिल्कुल मुझे एकदम बेटी जैसे सिखाया और भी सब स्टूडेंट्स को उन्होंने पहले मुझे खैरागढ़ भेजा उसके बाद वहाँ जितने स्टूडेंट्स थे सबको वो मेरा ही एग्जाम्पल देती थी और अभी भी दो तीन स्टूडेंट्स आ गए हैं खैरागढ़ में जावरा से

रश्मित जी बहुत ही अच्छा लगा आपने अपने गुरु माँ के बारे में बताया और मुझे भी बड़ा अच्छा लगा उनका स्टाइल ऑफ टीचिंग जो है बहुत ही यूनिक है जो उन्होंने आपको सिखाया तो मैं चाहूँगा कि जैसे शुरुआत उन्होंने किन चीज़ों से उनसे क्या सीखा पहले पहले जी

मैंने उनसे एक्चुअली उस टाइम ऐसा हुआ था कि कोरोना आ गया था हाँ, हाँ, तो हाँ, हमारी हाँ, क्लासेस बहुत कम लग पाती थी फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सारी बेसिक चीज़ें बताई थी जैसे रियाज कैसे किया जाता है खाने पीने में क्या परहेज़ करना चाहिए हाँ, और किस टाइम रियाज करना चाहिए वैसे रियाज का कोई समय नहीं होता है हाँ, हम कभी भी हम कभी भी कर सकते हैं लेकिन एक गले के रियाज के लिए हमें खर्च का रियाज ज़रूरी होता है जो हमें सुबह

करना कर लाइम हमारी आवाज़ थोड़ी भारी रहती है <laughs> तो बहुत सारी उन्होंने बारीकियाँ मुझे संगीत की बताई कि आप कैसे रियाज़ करो पलटे दिए कि आप ये वाले पलटे करो आप ये बड़े आर्टिस्ट को सुनिए क्योंकि हमें सुनने से ज़्यादा समझ में आता है बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कल। उन्होंने मुझे लिस्ट दी कि आप ये बुक्स हैं आप इसको पढ़िए और मुझे यूट्यूब पर भी वो बताते रहते थे कि आप इनको सुनिए और आप उनका खुद का भी यूट्यूब चैनल है तो मैं उसके माध्यम से भी नाम से उनका यूट्यूब प्रीति वर्मा

प्रीति वर्मा डालने से कैसे शुरुआत हुई खर्च ऐसा रहता है की हम आ, जैसे हम बोलते हैं तीन सप्तक रहते हैं हाँ. एक रहता है मंद्र सप्तक एक मध्य सप्तक एक रहता है तार सप्तक

तो हम लोग मध्य सप्तक से नीचे उतरते हैं मंद्र सप्तक जिससे अगर हम सा लगा रहे हैं हुँ, तो हुँ, सा से हम जैसे नीचे उतरते हैं ऐसे जैसे सा

ऐसे करके इसे हम मंत्र सप्तक बोलते हैं इससे आवाज़ में हमारी खनक आती है थोड़ा भारीपन आता है जिससे हम कभी कुछ गाते हैं तो उसमें बेस अच्छा रहता है तो इसका रियाज बहुत ज़रूरी रहता है जब हम नीचे उतरते हैं और तार सप्तक वो रहता है तार सप्तक वैसे हमको बोलते हैं कि शाम को करना चाहिए तो वैसे हम तीनों सप्तकों का रियाज साथ में कर सकते हैं सुबह अगर हमने

कर लिया मंद सप्तक फिर मध्य कर लो फिर तार कर लो तो अगर हमारा मध्य सप्तक है तो मध्य सप्तक ऐसा है सा रे गामा पा धानी सा ये यहाँ खत्म हो गया मध्य सप्तक अब तार यहीं से हमारा सा चालू हो, हो जाएगा थे अच्छा, जैसे हमारा फिर से मैं मध्य ले फिर तार पर जाती हूँ बिल्कुल सा रे गामा

ये ऊपर चला उपर जाता चला है तो ये तार सब तक का रियाज है जी चलिए अच्छा अब इसकी प्रैक्टिस करने के लिए क्या हमें इन्ही चीजों के साथ प्रैक्टिस करना है या कुछ और भी चीजें दी जाती हैं भाई जी इसमें बहुत सारी चीजें रहती है

लेकिन हमको ऐसे बोलते हैं कि अगर आप एक ही चीज को पहले पक्का करोगे तो आप आगे और अच्छे से से कर निभा पाओगे चीजों अच्छा, को अच्छा, अच्छा, अच्छा, अच्छा, तो, तो पलटे होते हैं बहुत सारे जैसे आ, हमने पहले सारे गामा का रियाज करा तो इसके बाद हम

इसकी थोड़ी हम बी पी एम बढ़ाते हैं मतलब स्पीड बढ़ाते, बढ़ाते हैं जैसे हम अभी हम कर रहे हैं गा तो और स्पीड सा रे गा मा पाधा नी सा फिर हम इसे आकार में करते हैं आ हा, हा, हा।

ऐसे करके इसकी स्पीड बढ़ाते है तो इससे हमारे गले में थोड़ा बेस बनता है फिर इसके ही पलटे रहते हैं अलंकार रहते हैं सा सा रे रे गा गा मामा डबल हुआ ट्रिपल सा सा सारे रे रे गा गा गा ऐसे करके बहुत सारे पलटे रहते हैं बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कल। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कैसे आप जो है

रियाज या खर्च का प्रैक्टिस करते हैं ये आपने बताया और मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो है कभी कभी बहुत बोर लगता है सुनने में लेकिन जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे आपका गला निखरता है और आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है और यही एक चीज़ है जो आपकी आवाज़ को बनाए रखता है जी नहीं? जी भाई जी बिल्कुल

तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अगर आप पहली बार अगर कभी किशोर दा के पुराने कोई आ, अल्बम वाले गीत या स्टेज शो को अगर आप किशोरदा के सुनेंगे तो उनको को कहा जाता था कि वो पहले ही ये सारी चीज़ें जो हैं प्रोग्राम के पहले लोगों को एंगेज करते थे और लोगों के नाम के साथ में रियाज किया करते थे वो और हर एक को नाम ले उसके साथ में जो है राघव हो वो प्रजेंट करते थे सा सा रे रे रे गा गा गा गा, गा मामा पापा पापा ऐसे पा करके जो है फिर उनके नाम लिया

थे, थे तो इससे वो आ, ये वो एक उनका ट्रेंड था वो एक तरह जैसे उनको सुनने को अच्छा लिए लगता था लेकिन एक्चुअली में वो उनके प्रैक्टिस हो जाती थी और उसके बाद उनका गाना शुरू हो जाता था तो ये एक बहुत ही सुंदर जो टेक्निक बना लोगों को ये भी मालूम नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उनको एंटरटेन भी हो रहा है और दोनों चीज़ें हो रहा है तो वो चीज़ें जो है शायद आ, कई बार हम लोग जो है ये सोचते हैं कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को करें प्रैक्टिस कैसे करें कैसे रियाज करके फिर अच्छा

प्रेजेंटेशन दे अपनी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि आप किसी ना किसी टेक्निक के माध्यम से लोगों के साथ जुड़े और कभी कभी गाना से ज़्यादा तराना भी अच्छा लगता है आ, बिना शब्दों के वहाँ पर जो है मेलोडी आता है तो वो बड़ा एक, एक आर्टिस्ट की खूबसूरती उसमें नज़र आता है कि कैसे ये चीज़ें जो है कर रहे हैं है तो अभी आप रश्मित जी को भी सुन रहे होंगे तो उनका भी जो साथ ये जो उन्होंने किया तो वो सारी चीज़ें हमें जो है एक अलग फील

ता है तो ये अब जितना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी उतना मेलोडियस वो चीज़ें बनेगा और जब मेलोडियस हो गया तो फिर गाना आपका अच्छा ही निकलेगा ये गारंटी है तो ये आपको समझना है तो आइए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और रश्मिता जी से ही एक बहुत ही प्यारा सा गीत हम लोग सुनेंगे <laughs> रश्मित कौल जी से तो एक गीत सुनाइए अभी वक्त हो गया एक ब्रेक का जी, जी. <laughs> जी।

तो मैं लाइट म्यूजिक शब्द आप जो बोले जी जी जी बिल्कुल, बिल्कुल light music. Light music जी जी. जी. एक मेहंदी हसन जी की गजल है बिल्कुल बिल्कुल मैं सुना ये। वो सुनाना चाहूंगी इराग भीम पलासी में है बहुत बढ़िया जी नेशा, नेशा,

नि साग रे नी समा नीप

तुझे चाहूँगा जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं मैं तो मरे कर भी मेरी जान तुझे चाह

क्या बात है बहुत बढ़िया बहुत ही प्यारा सा गज़ल मेहंदी हसन का आपने सुनाया तो आइए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं आप सुनाए हैं रेडोम जीरो सेवन पॉइंट एट एफ पर करियर इन म्यूजिक इस विषय को लेकर बातचीत हो रही है रश्मिता कौर जी से सुनते रहो मस्कराते रहो

अपनी किरणें पाए सा पसारे अपनी अनंत किरणें पाए सा पसारे गुण

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है करियर इन म्यूज़िक इस विषय को लेकर रश्मिता कौर जी से बातें हो रही हैं और बड़ी अच्छी बातें उन्होंने बताया अपने गुरु के बारे में और इसके साथ में उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी आपको दिया है बहुत ही प्यारा सा मेहंदी आसन का गज़ल आपने सुना तो आई आगे बढ़ते हैं और जैसे कि म्यूज़िक की बात हम लोग जब करते हैं तो म्यूज़िक में सबसे ज़्यादा जो है कई बार जो है माता पिता उसके लिए रेडी नहीं होते बच्चों को म्यूज़िक में करियर करने के लिए

तो इसके लिए आप क्या बताएंगे कि कैसे हम लोग अपने घर वालों को समझाएं कि आज म्यूज़िक में भी अच्छा करियर बन सकता है जी भाई जी ऐसा होता है फैमिलीज में कि संगीत के लिए नहीं मानते बहुत लोगों को लगता है कि संगीत में सिर्फ सारे गामा ही होता है जबकि साल लगाना ही बहुत मुश्किल होता है बहुत साधना चाहिए रहती है बहुत रियाज़ चाहिए रहता है सिर्फ साल लगाने के लिए जब मैंने म्यूज़िक को अपना करियर चूज़ करा तब मुझे भी बहुत लोगों ने बोला

कि सिर्फ सारे कामों तो रहता है क्या करना रहता है इसमें इवन <laughs> जहां मैं पढ़ाती हूँ वहां के भी स्टाफ मेंबर्स मुझे बोलते हैं कि आपका सब्जेक्ट तो बहुत इजी है तो मैं उनको बताती हूँ कि

एक, जी, आए तो करके दिखाओ जी इसमें सिर्फ आप सा ही लगा के बताइए क्योंकि सा लगाने के लिए इतनी साधना मतलब जैसे हम अगर हम भगवान को जैसे अगर हम प्रेयर करते हैं तो हम कितनी उसके लिए भी हम साधना करते हैं भगवान से क्योंकि एक संगीत भी ईश्वर से मिलने का माध्यम है बिल्कुल जब हमारा मन उदास रहता है तो हम भगवान को याद करते हैं हम बाबा को याद करते हैं

बट अगर हम जैसे म्यूज़िक है तो हम भगवान को याद भी म्यूज़िक के द्वारा ही करते हैं अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो भी हम गीत लगाते हैं अगर हम गुरुद्वारे में आ, शबद, शबद कीर्तन करते हैं कर तो वो भी एक म्यूज़िक ही है मुस्लिम्स में भी कवाली रहती है चर्च में भी प्रेयर्स रहते हैं तो म्यूज़िक हर जगह है तो, है। तो हम अगर कहते हैं कि म्यूज़िक ईजी है तो म्यूज़िक ईजी तो नहीं है लेकिन हम उसको ईजी बना सकते हैं हम रियाज़ करके प्रैक्टिस करके और साधना करके अच्छे से

हम म्यूज़िक को अपना करियर कैसे बना सकते हैं मैं इसके बारे मैं बताती हूं आ, में बताती हूँ कि म्यूज़िक में सिर्फ हम एक म्यूज़िक टीचर भी बन सकते हैं हम कॉलेज में प्रोफेसर भी बन सकते हैं इसमें जॉब हमें प्राइवेट स्कूल में भी मिलती है

गवर्मेंट स्कूल में भी मिलती है नवोदय स्कूल में भी मिलती है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में भी मिलती है एकलव्य स्कूल में भी मिलती है इसके अलावा हम अपनी खुद कंपोजिशन बना सकते हैं हम लिरिक्स लिखकर उस सॉन्ग को निकाल सकते हैं बाहर बिल्कुल बिल्कुल, आ, बहुत मतलब इसमें रहता है म्यूज़िक में आ, हम खुद की कॉम्पोजिशन अगर बनाते हैं तो उसमें भी ऐसा रहता है कि आ,

मतलब वो बहुत हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम बॉलीवुड में जाना चाहें खुद का भी अगर आज यूट्यूब चैनल भी बना बहुत बना सकते हैं हम उसमें <laughs> तो उसके माध्यम से भी हम म्यूज़िक में आगे बढ़ सकते हैं आजकल ऐसा है कि बहुत लोग संगीत में शिक्षा नहीं भी लेते हैं फिर भी वो लोग इतनी आगे पहुंच जाते हैं उनकी मधुर आवास के कारण तो ऐसा है कि अगर फैमिली को भी मनाने की बात हो तो

पहले ऐसा होता था कि फैमिलीज नहीं मानती थी बट मुझे नहीं लगता कि अब कोई फैमिली ऐसे मना करती होंगी क्योंकि अब म्यूजिक ऐसी चीज़ है कि म्यूजिक के तो द्वारा ही सब लोग बहुत ज्यादा फेमस भी हो जाते हैं अर्निंग भी होती है अगर हम शोज करते हैं पार्टीज में या कहीं प्रोग्राम होते हैं तो उसमें भी अर्निंग जी स्टेज शोज करते हैं जी रश्मिता जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग जो है

म्यूज़िक uh, में अपना करियर को बना सकते हैं और बहुत सारे ऑप्शनस हैं हमारे पास कि हम लोग स्काई इज़ द लिमिट कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं आप इसके साथ खुद अपना जो है गाने पब्लिश करके भी पैसे कमा सकते हैं और फिल्मों में गा कर भी पैसे कमा जा सकते हैं और इसके साथ में आप अपना खुद का बैंड भी बना सकते हैं जिसके ज़रिए आप अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं कंपनी आपकी बना सकते हैं जिसके ज़रिए आप बहुत पैसा कॉपरेट कम्पनी बना सकते हैं

तो चलिए ये हुआ इनकम सोर्स कैसे जनरेट कर सकते हैं आप इसके अलावा म्यूज़िक सीखने से आपको संतोष मिल जाता है खुशी मिल जाता है और दो जो आपके हाँ आसपास में लोग रहते हैं उन सभी को भी आपको जो है खुशी देने का एक माध्यम बन जाता है जो मैंने शुरुआत में ही बताया था

तो ये सारी चीज़ें हैं म्यूज़िक हम सभी को प्रिय लगता ही है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो संगीत से अलग होगा या संगीत जिसको पसंद नहीं होगा गाना सुनना पसंद नहीं होगा म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं होगा सभी लोग सुनते भी हैं और पसंद भी करते हैं हर व्यक्ति की अपनी चॉइस भी होती है संगीत में तो इसका मतलब ये है कि जो सबकी चाहत है वो आप म्यूज़िक के माध्यम से पूरा कर सकते हैं

और किसी भी धर्म में जैसे अभी रश्मिता जी ने बताया रश्मित कौर जी ने कि कैसे अलग अलग धर्मों में भी जो है संगीत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपको चाहे प्रेयर करना हो आपको या फिर आपको जो है पढ़ना हो या फिर आपको जो है, आपको जो है किसी से बात करना हो तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपको

जो है इबादत करना हो तब भी संगीत आपका जो है माध्यम बनता है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जैसे कि हम लोग आ, अब शुरुआती दौर में प्रोफेशनली हम लोग सीखना चाहें संगीत को तो क्या उसमें गुरु का कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है गुरु हमें सिलेक्टेड करना चाहिए या फिर जैसे ही आपको

बिना गुरु के भी कर सकते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है एक्चुअली <laughs> गुरु का होना बहुत जरूरी है जी जी। बिना गुरु के हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं जी जी जी।, जी और गुरु हम हम ऐसा मानते हैं हुँ, हुँ। कि हम अपने आप को इतना योग्य नहीं मानते कि हम गुरु को चुने गुरु हमें चुनते हैं

अच्छा अच्छा जी हम क्योंकि गुरु जो वो गुरु ही इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने सीखा है इतना और हम तो उनसे सीखने जा रहे हैं तो अगर हमारे पास कभी ऑप्शंस भी आते हैं कि आपको किस गुरु से सीखना है

तो हम कभी अपनी चॉइस नहीं बता सकते हुँ, क्योंकि हुँ, हम कैसे चूज करेंगे कि ये गुरु अच्छे हैं और ये गुरु अच्छे नहीं हैं तो गुरु सब अच्छे होते हैं गुरु सबको जैसे बाबा सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं तो नंबर वार रहते हैं सब लोग कौन कितना ले रहा है ऐसे ही स्कूल में भी रहता है कि टीचर सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं लेकिन वो स्टूडेंट्स पर रहता है ऐसे संगीत में भी गुरु सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं

वो स्टूडेंट्स पे शिष्य पे डिपेंड करता है कि वो अपने गुरु से कितना ले रहे हैं गुरु की सेवा कितना कर रहे हैं गुरु के दिल में कितना बस रहे हैं मतलब अगर हम गुरु से सीख रहे हैं तो हमको बिल्कुल शिष्य बनके ही सीखना चाहिए बिल्कुं, बिल्कुं। हमें ये नहीं कि

आपने ऐसा सिखाया था हमारे दूसरे गुरु जी उन्होंने ऐसा सिखाया था मतलब एक रहता है स्टूडेंट्स में जो टीचर्स को वो बोलते हैं और गुरु का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमको स्टार्टिंग कैसे करनी है अगर स्टूडेंट्स भी अगर स्कूल जाते हैं तो अगर वहाँ टीचर ही नहीं रहेंगे तो वो कैसे सीखेंगे बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, तो संगीत के लिए भी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है तो गुरु का होना भी ज़रूरी है

और शिष्य का भी उतना ही जैसे अगर गुरु अपने हंड्रेड परसेंट दे रहे हैं तो शिष्य तो को भी अपना हंड्रेड परसेंट देना पड़ेगा देना नहीं तो वो अधूरा रह जाएगा सब कुछ अच्छा संगीत सीखने में जो है ना कुछ चैलेंजेस है क्या चैलेंजेस है थोड़ा बताइए संगीत सीखने में चैलेंजेस चैलेंजेस तो यही है कि हमें अपना पूरा हंड्रेड देना पड़ता है संगीत को

चैलेंज तो हम खुद को ही देते हैं एक तरह से कि हमें अगर जैसे अगर हमें रियाज़ करना है हम अगर एक दिन भी उसे छोड़ते हैं तो हम पीछे ही रह जाते हैं उसको कंटिन्यू हमको रखना पड़ता है संगीत तो हमको खुद को पहले निश्चय करना पड़ता है और गुरु पे हम सबसे पहले अगर हम गुरु से सीख रहे हैं तो हमको सबसे पहले अपने गुरु पे ट्रस्ट होना चाहिए हमें डाउट नहीं होना चाहिए कि अगर हमें सिखा रहे हैं क्या पता

सही सिखा रहे हैं या गलत <laughs> सिखा रहे हैं क्योंकि सब में स्टूडेंट्स में रहता है ऐसा कि इनके पास जा रही हूँ क्या पता मुझे कैसे तो निश्चय होना बहुत ज़रूरी है <laughs> कि गुरु कैसे तो यही रहता है कि हम जितना रियाज़ करेंगे गुरुजी ने अगर कोई एक चीज़ बताई है तो म्यूज़िक में ऐसा है कि हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं होती हैं <laughs> अगर हम किसी से पर्सनल क्लास भी लेते हैं तो मंथ में हमारी कभी दो क्लास कभी पाँच क्लास रहती है उसका रीज़न ये है

कि एक बार अगर आपको गुरुजी ने कोई चीज़ बताई है तो आपको उसको पूरा हफ़्ता प्रैक्टिस करनी है hmm. पूरा वीक प्रैक्टिस करनी है तो वो आपको नेक्स्ट चीज़ बताएँगे तो वो जो वो बेसिक चीज़ें हमें बताते हैं तो उसका ही हम रियाज इतना करते हैं तो आगे के लिए हम चीज़ों के लिए परफेक्ट खुद ही बन जाते हैं कि अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमको वो कैसे करनी है <laughs> और नहीं करेंगे तो हम फिर वही ज़ीरो पर आ जाएंगे जी

चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया कि कैसे हम लोग म्यूज़िक का जो चैलेंज है वो यही है कि आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में ही या रियाज करने में आपको थोड़ा अलग से आ सकता है

वहाँ पर अगर आप उस चैलेंज को अगर आपने ओवरकम किया तो बहुत अच्छा हो सकता है अगर वहाँ पर आप टूटे या फिर थोड़ा सा लेजीनेस रहा तो वो हमेशा के लिए बना रहता है इसलिए म्यूज़िक में सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि आपको दो क्लास मिले महीने में तीन क्लास मिले लेकिन रोज़ आपको तो प्रैक्टिस करना ही है ये आपका चैलेंज है अगर आप सोच रहे हैं कि चलो गुरु फ्राइडे को ले रहे उसके पहले मैं थर्जडे को प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से फ्राइडे को मैं सुनाऊँगा थर्जडे

देखो प्रैक्टिस करके तो ये सारी चीज़ें जो है आपको बड़ा मुश्किल कर देगा आप ऐसी चीजें बिल्कुल संगीत में नहीं चलता है इवन जो अच्छे से गान है पॉपुलर संगीतकार है वो भी रियाज आज भी कर रहे हैं जितना रियाज करेंगे आप उसमें उतना ही आपका गला अच्छा बन जाता है और आप अच्छी प्रैक्टिस करते हैं सुरों पर आपकी पकड़ बनी रहती है रागों पर आपकी पकड़ बनी रहती है तो अगर ये चीज़ जो है संगीत में यही चैलेंज है

कि आपको प्रैक्टिस रेगुलर ए रियाज रेगुलर करना पड़ेगा सबसे बड़ा चैलेंज और सीखते वक्त तो हर चीज़ को जो है जैसे अब राख की बात आती है तो हर राख का अपना एक स्टाइल है तो सब में सब सुर लगते ऐसा भी नहीं है किसी में सुर कम भी हो जाते किसी में सुर जो है आ, पूरे के पूरे लगते हैं आरो ओ ये सारी चीज़ें आपको एकदम तो मैथेमेटिकली आपको

याद भी रखना पड़ता है तो यहाँ पर संगीत के साथ साथ कुछ गणित भी है चलिए उसके बारे में बात करते हैं रश्मित रश्मित कौर जी से और अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुनाए हैं रिनुवाद वन 107.8 एफएम। सेवन रहो, एट एफ एम रहो

लड़ती हुई नाव को जैसे मिला रहा हो किनारा मिला रहा हो किनारा उस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया

नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है रश्मित कौर हमारे साथ हैं और संगीत में कैसे हम अपना करियर बनें अपने जीवन को बनाएँ इस विषय पर बड़ी अच्छी बातें हो रही हैं और आपने उनको सुना कि किस तरह से हमें जो है संगीत सीखना आसान भी है मुश्किल भी है क्यों मुश्किल है क्योंकि सभी का पसंद होते भी सभी लोग गायक नहीं बन पा रहे हैं है ना

तो यहाँ मुश्किल है अब मुश्किल किस बात पे है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई अब इसके बाद अगर मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा संगीत और मैथमेटिक्स साथ साथ चलते हैं तो बोलेगा अरे सर अभी एक नया चैप्टर क्यों जोड़ रहे हो आप लेकिन आप समझेंगे अभी रश्मित कौर जी संगीत में मैथेमेटिक्स कैसे काम करता है छोड़ा संगीत देखा जाए तो मैथ्स ही है

एक तरीके से फिर से वापस विद्यार्थी मित्र नहीं हो रहे <laughs> ऐसा है कि जो हमारा शास्त्रीय संगीत है जी जी। ये निबद्ध है अगर अगर जैसे अगर हम कोई ताल में इसको गा रहे हैं वो ताल जितने मात्रा की है जी हमको जी। उतनी ही मात्रा में उसको खत्म करना रहता है अगर सम पर अगर हम आ रहे हैं तो <laughs> अगर एक भी मात्रा मतलब एक भी मात्रा अगर ऊपर नीचे हुई तो हमारा गलत हो जाएगा शास्त्रीय संगीत में ऐसा बोलते हैं

कि एक बार बेसुरे हो जाओ लेकिन बेताले मत हो बेताल <laughs> अच्छा, होना मतलब सब गड़बड़ हो जाता है विल्कुल, तो, विल्कुल, हम तो हम चाहे तो हम उसे अपनी फिंगर्स पे काउंट करके भी गा सकते हैं नहीं तो अगर हमें ताल समझ आती है तो हम मन में या हाथ पे ऐसे बीट देकर भी हम गा अच्छा, सकते अच्छा, हैं अच्छा, हा, हा, हा, हा, कोई भी अगर हम ताल हर

जो मतलब बंदिशे रहती हैं वो हुँ, बहुत हुँ, सारी तालों में निबद्ध रहती है भिल्कुल, जैसे भिल्कुल। मैंने आ, सीखा था भीम पलासी हुँ, उसमें हुँ, मैंने छोटा ख्याल बंदिश सीखी थी जा जा रहे अपने मंदिरवा। उसमें ऐसा था कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत दिक्कत आती थी कि ये कैसे है काउंट कैसे म्यूजिक में कैसी काउंटिंग रहती है क्योंकि तो मुझे नहीं पता था कि इसमें भी हमको कुछ ऐसा रहता है और काउंट करके गाना कुछ लोग कहते हैं कि गलत है जबकि ऐसा कुछ गलत नहीं है जबकि जो बड़े आर्टिस्ट रहते हैं वो भी काउंट

के गाते के हैं, के हैं और अगर उनको ताल वो तो बड़े आर्टिस्ट हैं उनको ताल ऐसे समझ में आती है कि उनको काउंट करने की नीड नहीं भी होती है दिनकुल, उनको दिनकुल। समझ आता है जब मुझे शास्त्रीय संगीत के बारे में नहीं पता था तो मुझे लगता था कि तबला एक जैसा ही प्ले करता है ऐसा नहीं पता था कि इसमें भी ताल होती होंगी ऐसा कुछ मुझे नहीं पता था जब मैं खैरागढ़ गई वहां जाके मुझे पता लगा अच्छा ये वाली ताल प्ले हो रही है अब इसके बाद ये वाली ताल प्ले हो रही है

उसमें भी काउंटिंग रहती है कि एक ताल आठ मात्रा की है एक ताल सोलह मात्रा की है तो उसमें हम जैसे फिंगर्स पे ऐसे ऐसे करके काउंट करते हैं ऐसे धा धिन धि धा धा धिन धिंदा धा तिन तिन ता ता ता धिन धा तो ये ऐसे हम काउंट करते हैं काउंटिंग के हिसाब से हम गाते हैं जैसे अगर हम यहाँ से उठा रहे हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ तो अगर हम सात से उठा रहे हैं तो

जा जा रे हने मन ये इसको सम बोलते हैं यहाँ पर आते यह हैं तो मंदे रेवा जा तो हमने पहले जहाँ से जा स्टार्ट करा था वहीं पे हमको आना चाहिए अगर हम इधर आ गए तो मतलब हमारा गलत हो गया हमने काउंटिंग कर, गलत काउंटिंग कर ली तो यहाँ से जा जा रे ह अपने मंदे रेवा जा जा रे ऐसे करके काउंट करके हम गाते हैं

तो हमको गुरुजी ने यही सिखाया था कि आप स्टार्टिंग में तो आप काउंट करके गाओ फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है तो हमको काउंट करने की नीड नी ही नहीं रहती और अगर हाथ पे नहीं काउंट करें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जा नद, जा रे अपने मंदे रवा पावेगी सा ननद जा जा रे अपने मंदे

ऐसे करके मैंने एक बंदिश सीखी थी और बहुत सारी अगर हम इसका बड़ा ख्याल गाते हैं विलंबित जिसको कहते जी, हैं जी, जी, जी. उसे भी हम जैसे वो विलंबित मतलब एकदम स्लो हो जाता है हुँ, हुँ, हुँ। तो उसमें भी मैंने विलम्बित एक सीखा था अब तो

रे रबा मांडे साई अब तो बड़ी बेर मतलब ये सम आ गया तो अगर हम गा रहे हैं तो अगर हमने बेर जैसे अभी मैंने लिया

बेर तो अगर मैंने बेर कर दिया एक भी मात्रा हो गई तो वो पूरा गलत हो जाएगा अगर संगतकार साथ में बैठे हैं तबले के बिल्कुल तो बिल्कुल। वो

देखने लग जाते हैं कि इन्होंने गलत गा दिया गलत वो फिर हमको बताते हैं कि ये अब आए का सम स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था और स्टार्टिंग में सबके साथ होता है भिल्कुल, भिल्कुल। कि हम सुर में तो गाते हैं लेकिन हम ताल, ताल में, में नहीं, नहीं गा पाते तो इसके लिए यही है कि हमें रियाज करना पड़ता है और हमारा ये है कि हमें तबले के साथ रियाज करना चाहिए तबले के साथ रियाज करते तो हम बेताल नहीं बेताले नहीं होते हमें पता रहता है कि इस ये मात्रा है ये ताल चल रही है तो हमको कैसे गाना है कहाँ से उठाना है कहाँ हमको पॉज लेना है तो ये अगर हम

के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी कभी इसमें गलती नहीं होगी ताल में

चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि जो हमारे विद्यार्थी मित्र हैं वो सोच रहे होंगे संगीत सीखना आसान है लेकिन आसानी के साथ साथ कुछ चीज़ों का जो है परफेक्शन भी इसमें चाहिए होता है जिसके वजह से आपकी पहचान बनती है अगर आप मात्राओं को अगर इधर उधर बेताले हो जाते हैं तो फिर वो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा सुनने वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा तो दोनों आपको जो है जब भी आप गाते हैं बहुत सारे लोगों को संगीत के साथ गाना बड़ा

अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों को सोलो में भी गाते हैं तो अच्छा लगता है तो ये पूरी प्रैक्टिस के ऊपर रहती है कि कितना आपने अब उसको रियाज किया है कितना आपकी जो है इन चीज़ों के साथ बेसिक जो है अगर कोई गाना आप गाते हो तो गाना ये फिनिश प्रोडक्ट है मेरे बाइट

इसके पहले जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर कोई गाना लिखा है तो वो किस ठाट में बनेगा और किस तरह से उसमें राग आएगा और किस तरह से उसको डेकोरेट किया जाएगा ये सारी चीज़ें जो है एक कंपोज़र सिंगर ये सारी लोग मिलके उसके बारे में सोचते हैं और जब वो सारी चीज़ें तैयार हो जाता है उसके बाद गायक को वो चीज़ें बताई जाती हैं कि इस राग में ये चीज़ें ऐसे, ऐसे ऐसे आपको गाना है

तो फिर सिंगर जो है उसको उस ताल को समझता है उस राग को समझता है फिर उसको अपने तरीके से उसको उस लहजे में उस मोड में उस फील्ड में गाता है फिर उसके बाद वो रिकॉर्डिंग पूरी तरह से होने के बाद सारा सेट होने के बाद आपके पास फिनिश प्रोडक्ट आता है है ना लेकिन इसके पहले बहुत सारा जो है काम होता है जिसके बारे में अभी हम लोग रश्मिता कौर से सुन रहे थे तो ये सारी चीज़ें हैं

और वो सारी चीज़ें जब पूरी हो जाती है तब जाके आपके पास गाना आता है है ना तो इसलिए बहुत ज़रूरी है सिर्फ गाना सुनने से आपको आसान अच्छा लगता है लेकिन उसके पीछे जो है चार पांच लोगों का बड़ी मेहनत रहती है तब जाके वो चीज़ें बनी है तो सबसे पहले तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जितना आपकी रुचि रहेगी उतना ही चीज़ें जो है वो अच्छा आप सीख पाएंगे अगर संगीत में रुचि रखते हैं

तो आप तो जैसा टाइम मिले वैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी इंटरेस्ट भी देखिए और उसके बाद फिर आप इस चीज़ों में आगे बढ़ेंगे तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा जाते जाते आ, जैसे कोई गाना बनता है जी। तो कंपोजिंग्स वगैरह जिसको बोलते हैं तो इसमें जैसे कि

कैसे शुरू हो जाता है थोड़ा सा कोई ऐसा कंपोजिंग किया हो आपने या आपने गुरु के साथ, गुरु के साथ कुछ मुझे लिखने का शौक है हा, हा। मैं संगीत पर मेरी मैंने कविता लिखी है अच्छा अच्छा जी आ, मैं आपको चार लाइन उसकी सुनाती हूँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए इसका टाइटल है वह है संगीत वह है संगीत

जीवन जीने की कला है संगीत ईश्वर से मिलाप है संगीत जीवन जीने की कला है, है संगीत ईश्वर से मिलाप है संगीत महफिल में आने का सबब है संगीत जो शहर में करे रियाज वह ईश्वर से करे मिलाप क्या? शहर मतलब

जो सुबह अमृत वेला हम जिसको बोलते हैं जो हम बोलते हैं खर, जो हम जिस टाइम हम रियाज करते, करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि अगर हम सुबह उठ के रियाज करते हैं मतलब हम ईश्वर से मिलाप करते हैं हम सरस्वती माँ से मिलाप करते हैं बिल्कुल बिल्कुल तो यही है मैंने दो चार लाइन लिखी थी और वैसे मेरे फोन में है मुझे एकदम अभी याद नहीं आ रही कोई नहीं कोई नहीं हम समझ गए कि आप लिखते भी हैं

और कंपोजिशन का अभी आपके पास वो चीज़ें नहीं हैं। हाँ मैं मैं करूंगी बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप उसे भी एक बार अनुभव वो भी आपके पास आ जाए और जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक आपका पसंदीदा गीत हमारे सभी विद्यार्थी मित्रों को सुनाइए फिल्मी गीत कोई भी मोटिवेशनल कोई भी गीत सुनाइए

ऐसे तो बहुत सारे हैं जी जी जी अभी जो याद आ रहा है वो सुनाइए हाँ। <laughs> <laughs> जी ओके <laughs> <laughs> okay, सुनाइए

ये गीत मुझे मेरी दादी ने सिखाया था अच्छा। दादी जी गाते थे पहले दादाजी के लिए तो उन्होंने मुझे अच्छा। सिखाया था कि दादाजी को बहुत पसंद, पसंद था तब तो से मैं बहुत छोटी थी तब तो मुझे गीत दादी से ही मैंने पहली बार सुना था फिर जब मुझे बहुत बाद में याद आया तो फिर मैंने इसे YouTube पे सुना था अच्छा, अच्छा। ये ये सॉन्ग खानदान मूवी का है तुम ही मेरे मंदिर जी मैं स्टार्ट करती हूँ

तुम ही

चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर बहुत ही अच्छा चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने रश्मित कौर को सुना बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाया है उन्होंने

और संगीत की यात्रा के बारे में उन्होंने बताया अपनी भी बताया और आप कैसे इसमें अच्छा कर सकते हो ये भी आपको बताया है तो चलिए आशा करूँगा आपको आज के इस एपिसोड में संगीत में करियर करने का बहुत ही सुंदर जो है बातें आपको सुनने को मिलें अगर आप सोच रहे हैं संगीत में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप ज़रूर आगे बढ़ें और जो बातें आपको बताई गई हैं उस पर ज़रूर काम कीजिए एक बार

जो है आप इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखें और आगे बढ़ते जाएं ऐसी शुभ आशा के साथ फिर से एक बार रश्मित कौर जी को बाहर बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत साधुवाद फिर मिलते हैं और ओम शांति चलिए मित्रों आप सभी का करियर आप संगीत में अच्छा करें ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए हमारे साथ सलाम नमस्ते हम गणिसा जय हिंद जय जै भारत ओम शांति सुनते रहो मुस्कराते रहो

इतनी सुहानी ऐसी मीठी खड़ी आज तक नहीं मिली आज से पहले

संजो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले ही है इसको संजो कहे या किस्मत का लेखा हम जो अचानक मिले हैं मन चाहे साथी पाके